ठोक मृत्योर्मा अमृतम गमया। नंबर नाइन तीसरा प्रश्न अस्सलाम अलैकुम सलाम तो बचपन से किया लेकिन यहां जब संगीत ध्यान में इसे गाया तो एक शरूर सा आया रोना भी आया और हंसना भी खिल गए मेरे प्राण दिल किया कि आपके पैरों को चूमूं, झुकूं, झुकूं और झुकता ही रहूं शुक्रिया आपका प्रेमानंद यही तो मैं कह रहा हूं एक सलाम है जो सिखावट से आती और एक सलाम है जो अनुभव से निर्मित होती तुमने बचपन से किया होगा सलाम नमस्कार परमात्मा को मगर वह औपचारिक था शिष्टाचार था और लोग कर रहे थे इसलिए तुम भी कर रहे थे उसमें तुम्हारे प्राणों की ध्वनि नहीं थी उसमें तुम्हारे हृदय की धड़कन नहीं थी वह मुर्दा थी संस्थ होकर अब तुम चौंके हो वही सलाम लेकिन वही सलाम नहीं शब्द वही है लेकिन तुम बदल गए तुम बदले की शब्द बदल गए अब तुम्हारी सलाम में एक रस है तुम कहते एक सरूर हां अब तुम्हारी सलाम एक शराब है अब तुम्हारी सलाम एक रसधार है अब तुम्हारी सलाम में वही सत्य है जो मोहम्मद की सलाम में रहा होगा जो मंसूर की सलाम में रहा होगा जो बहाउद्दीन जलालुद्दीन की सलाम में रहा होगा वही सरूर वही शराब वही कुमार। वही मस्ती अब तुम पहली बार मस्जिद में आए हो वो मस्जिदें जिनमें तुम गए थे पंडित पुरोहितों के द्वारा निर्मित थी अब तुम पहली बार तीर्थ पर आए हो एक जीवंत तीर्थ काबा अब तो पत्थर है मोहम्मद थे तो उस पत्थर में भी प्राण थे मोहम्मद की मौजूदगी ने उस पत्थर को भी प्राण दे दिए थे वह मोहम्मद की मौजूदगी थी कि पत्थर भी जीवंत हो उठा था यहां अभी जो काबा है जीवं थे सरूर आएगा और खूब आएगा बाढ़ आएगी, अभी तो शुरुआत है तुम कहते हो सलाम तो बचपन से किया लेकिन जब यहां किया तो एक सरूर सा आया रोना भी आया और हंसना भी वह बात महत्वपूर्ण तो है अगर रोना ही आए तो दुख से आता है अगर हंसना ही आए तो सुख से आता है लेकिन रोना और हंसना जब दोनों साथ साथ आते तो साक्षी भाव का जन्म होता है क्योंकि फिर ना तो तुम कह सकते कि मैं रो रहा और ना कह सकते कि मैं हंस रहा तब तो तुम दोनों को देखते हो तुम किसी एक से ता में नहीं कर सकते यह तो ध्यान की गहराइयों में घटता है जब रोना और हंसना सांस आता है और क्यों सांस आता है इसलिए सांस आता है कि रोना है इस बात का कि अब तक भटके रहे और हंसना इस बात का कि जिस जिससे भटके रहे उससे भटकने की एक क्षण भी कोई जरूरत न थी रोना इस बात का कि इतने दिन जिसको तलाशते थे मिला नहीं और हंसना इस बात का कि बिना तलाश से मिला हुआ है मिला ही था पहले से ही मिला था भीतर ही बैठा है और रोना और हंसना जब सांस सांथ आता है तो एक साक्षी भाव अपने आप पैदा होता है इसलिए तो लोग परमहंसों को पागल कहते हैं क्योंकि पागल और परमहंस दो ही तरह के व्यक्ति हैं जो एक साथ हंसते और रोते पागल हंसता है रोता है साथ साथ या परमहंस पागल मन से नीचे गिर गया अब उसे कुछ हिसाब किताब नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है सब अस्तव्यस्त हो गया हंस रहा है तो रोना नहीं चाहिए इतनी तर्क बुद्धि नहीं रही रो रहा है तो हंसना नहीं चाहिए इतना हिसाब नहीं रहा सब गंडमगड्ढ हो गया सब एक दूसरे में मिलजुल गया चीजें बिखर गई एक दूसरे पर फैल गई भेद ना रहे क्योंकि भेद करने वाली बुद्धि से नीचे गिर गया और परमहंस भी हंसता है और रोता है प्रेमानंद परमहंस में कुछ कुछ पागल जैसा होता है कुछ कुछ एक बात में समानता होती कि दोनों बुद्धि से मुक्त हो गए होते परमहंस ऊपर उठ गया होता है बुद्धि के और पागल नीचे गिर गया होता है पागल के पास इतनी बुद्धि नहीं बची कि अब फर्क कर सके कि कब रो और कब हंसू कि हंसना रोने में विरोधाभास एक साथ नहीं करना चाहिए इतना होश नहीं रहा और परमहंस में इतना होश आ गया है कि उसका तादात्म टूट गया ना हंसने के साथ अपने को एक कर पाता है ना रोने के साथ दोनों को देखता है दोनों का साक्षी मात्र आनंद शुभ हुआ इसे होने देना रोकना मत इस तरह का सरूर जब आता है तो घबराहट भी होने लगती कि कोई क्या कहेगा डर भी लगता है कि कोई देख लेगा रोते हंसते एक साथ तो पागल समझेगा नहीं चिंता छोड़ो यह तो पागलों की ही जमात है यहां कोई किसी की चिंता नहीं ले रहा है यहां प्रत्येक अपने में डूब रहा है इसलिए कभी कभी कुछ सन्यासी मुझे आके कहते कि हमें एक बात बहुत अजीब सी लगती है इस आश्रम में कि लोग अपने अपने में मस्त हैं जैसे किसी को किसी दूसरे की पड़ी ही नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए उन्हें अभी पता नहीं मैं उनसे कहता हूं थोड़ी देर रुको तुम्हें भी यही हो जाएगा ये रोक तुम्हें भी लगेगा अपने अपने में मस्त होना पर्याप्त है लोग एक दूसरे में जो रस लेते हैं वो वस्तुता एक दूसरे में हस्तक्षेप करने के लिए रस लेते कौन हंस रहा है कौन रो रहा है कौन क्या कर रहा है लोग बड़े आतुर होकर इसमें लगे रहते खुद की खबर नहीं सारे दुनिया की खबर करते फिरते तुम चिंता ना लेना शरूर को बढ़ने दो खुमार को गहराने दो शराब को गहरा उतरने दो रो भी हंसो भी नाचो भी मौन भी बैठो ध्यान और प्रेम दोनों साथ साथ घटते रहें। तुमने लिखा खिल गए मेरे प्राण खिलेंगे ही यही तो ढंग है प्राण के फूल के खिलने का दिल किया कि आपके पैरों को चूमू झुकूं झुकूं और झुकता ही रहूं। प्रेमानंद मैं देख ही रहा हूं वह झुकना चल रहा है तुम रोज झुकते जा रहे हो, तुम रोज मिटते जा रहे हो अभी थोड़े ही दिन पहले आए थे लेकिन अब वही आदमी नहीं है तुम्हारे भीतर जो आया था नए का आविर्भाव शुरू हो गया नई कौपलें निकलती देख रहा हूं तुम्हारे जीवन में वसंत आ गया है कहते हो शुक्रिया आपका सुक्रिया जब भी करो परमात्मा का करना सब सुक्रिया उसका अगर मेरी सन्निधि में मेरे सानिध्य में मेरे सामिप्य में कुछ घटे तो स्मरण रखना सदा मैं केवल उपकरण हूं वाहन मात्र हूं डांकिया मात्र हूं तुम्हारी चिट्ठी उस तक पहुंचा देता हूं उसकी चिट्ठी तुम तक पहुंचा देता हूं सुक्रिया उसका लेकिन तुम्हारे भाव को मैं समझा आखिर तुम शुक्रिया भी उसको पहुंचाओगे तो मेरे ही द्वारा पहुंचाओगे ना प्रेमानंद पहुंचा दूंगा